देवी भागवत छठा स्कन्ध है हे द्वारा भृगवंशी ब्राह्मणों का संहार राजा जनमेजा ने पूछा पितामह जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था आदरणीय व्यक्ति अवश्य ही अकार क्रोध कैसे कर सकते हैं अतः है इस वैर में कोई महान कारण होगा अन्यथा पाप से डरने वाले वे शूरवीर क्षत्रिय निरपराधी ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते उक्त घटनाओं में क्या कारण है? सो बताने की कृपा कीजिए। कहते हैं इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे व्यास जी बोले राजन क्षत्रियों के संबंध रखने वाले यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा सम्य प्रकार से मुझे ज्ञात है उसे कहता हूँ सुनो है, है, में एक राजा हो चुके है। उनका नाम हजार भुजाएं थी अतः लोग उन्हें शस्त्रार्जुन भी कहते थे उन्होंने दत्ता तेजी से मंत्र की दीक्षा ली थी उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी वे परम सिद्ध सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के जजमान थे। उन परम नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी उस समय राजा कार्तिक के दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे थोड़े और रत्न आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में घोड़े और रत्न आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई राजन शस्त्र ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है, है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए एक समय की बात है उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की किन्तु उन ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया वे बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है यह है, है वंशी छत्री हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा रख दी थी लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था अतएव अपने महान कष्ट पा रहे थे द्रव्य प्राप्ति के लिए ठिगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए हैं तब उन छत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए खोद कर वे सारा धन ले लेते क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी बेचारे ब्राह्मण रोड़ने गिर गिराने लगे अंत में उन्होंने छत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि उनके घर से प्राय सभी धन निकल चुका था यद्यपि वे ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी द्वारा उन पर मार पड़ती रही, गण बराबर उन पर बाण बरसाते रहे तब भृगवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए है, है वंशी छत्री वहां भी पहुंच गए भृगकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे जहाँ कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था वे हत्यारे छत्री पाप करने पर ही तुले हुए थे उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुरेरी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी है से कहा क्षत्रियों तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो यह बड़ा ही अनुचित कर्म है तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए जो कुल की स्त्रियों के गर्भ का भी करने में तुम तत्पर हो गए हो क्षत्रियो जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए